चक्षुश्रोत्रथो बल्रििया ब्रह्मषद्न्मया कुया मा परिषद तृतीय अध्याय सप्तश खंड के पंचम मंत्र का कुछ विचार हुआ जिसमें प्रसंग चल रहा था जीवन एक है ये शरीर भी एक यज्ञ है क्यों एक के से इसमें कार्य दिखाई पड़ता है जैसे एक, एक में कार्य होता है उसी प्रकार यहाँ कार्य दिखाई पड़ता है इसलिए जीवन मनुष्य जीवन एक यज्ञ है क्यों कहा था कि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 पयोव्रत के समान है वो तो कसा व्रत है पयव्रत है पयोव्रत में शरीर हल्का होता है खुशी होती है इसी प्रकार ये सब क्रिया को लेकर के उसके समान कहा जीवन तीसरा कहा जो हंसता है खाता है मैथुन आदि क्रिया करता है उस तोतर के समान है वहाँ शब्द होता है जो स्तुति करते हैं उसको शस्त्र आदि से इसी प्रकार के शब्द सामान ले में लेकर वहां लेकर में देवताओं की स्थिति होती है यहां भी ये शब्द उच्चारण होता है शब्द का उच्चारण से कर समान है और जो तपस्या करता है दान देता है सरलता जीवन में है हिंसा का अभाव है सत्य वचन है।, है।, है ये इसकी सारी दक्षिणा है यज्ञ में दक्षिणा दी जाती है यहाँ की दक्षिणा जीवन की दक्षिणा ये दक्षिणा है इसलिए कहते यह सब यज्ञ के सादृश्य होने से यज्ञ में और यहाँ एक ही प्रयोग होता है स्वच्छती और अस्वस्थ का प्रयोग होता है यज्ञ में सोम उसको स्वच्छती कहेंगे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 के समान है और उसके जो अंतिम मरण है या अवब्रत स्नान के समान है यज्ञ में अंतिम में स्नान होता है मेजवान ईजवान आदि सभी स्नान करते हैं कलश के जल से जो कलश में जल होता है पूजा इसके द्वारा स्नान होता है यहां भी ये जो अंतिम में मृत्यु हो जाती है इसका इस मरण ही अवबृत स्नान है एक एक है। इसलिए जीवन भी है के एक, एक एक समान है ऐसा कहा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 क्वा उचपाव सो अलायात्रेत अच्तमसी प्राणसक्षिती त्रैतेचौ तदैतद कृष्णाय घोराि कृष्णा देवगी पुत्राऊुवाच असूव त्रयं प्रतिपतेत अच्युतमसीण संसित त्रे देंचौ वही है जीवन विज्ञान जो जीवन दर्शन है उपासना है जीवन रूपी जो उपासना है तब तत्त दर्शन एक के दर्शन अपने जीवन में एक के दर्शन करना शरीर में एक के दर्शन करना घोर नाम के ऋषि थे ऋषि का नाम घोरा और अंगिरा के संतान होने से आंगिरस कहा गया उनके पूर्वज अंगिरा ऋषि थे इसलिए अंगिरस हो गए अंगीरसो अपत्यम आंगिरस अंगिरा के संतान है इसलिए अंगिरस कहा गया है और अपना नाम घोर है ऐसे ऋषि ने कृष्णाया देव की पुत्राया उगता उगवान श्री कृष्ण जो देव पुत्र हैं उनके लिए सुना करके इस बात को कहा किसी एक विज्ञान की महिमा को बताया क्या कहा इस यज्ञ विज्ञान को कहा पहले से अपिपास है वह सब हो जो कृष्ण है तो सुनने के बाद अन्य उपासनाओं से अपिपास हो गए अन्य उपासना करने से छो मन, मन भट गया कृष्ण का मन ऐसा हो गया इतनी बड़ी उपासना है जीवन उपासना है ये बता दो सब अने कृष्ण अपिपाशा भूभुव अन्य विद्याओं से अन्य उपासनाओं से अपिपाशा हो गया रहित हो गया अन्य उपासना करने इच्छा हट गई कृष्णा ये उपासना सुनने की बस अब अंत वेलायाम एक तथ्य जो यथोक्त जो होगा माने जीवन दर्शन जो जी जानता है एक ही रूप से समझ रहा है जीवन को ऐसा जानने वाला स वह उपासक अंत अंतिम समय आएगा जीवन का मृत्यु के समय में त्रय प्रतिबद ये तीन मंत्रों के प्राप्त करें ये तेन मंत्र जपे आगे तीन मंत्र देना चाह रहे हैं ये जो मंत्र देते हैं ये मंत्र जपे अंतिम समय ये मंत्र क्या जपे।, जपे एक मंत्र अक्षित वशी आप कभी अविनाशी हो क्षीण नहीं होते हो क्षिक्ष रात होता है नक्षिता अक्षित वशी आप अविनाशी हो कभी नहीं होते ऐसा कहें और दूसरा है अच्युत वसन कभी च्यूत नहीं होते हो अपने कार्य से च्यूत नहीं होते हो और प्राण संक्षिप्त वसन संक्षिप्त मतलब सूक्ष्म प्राण आप ही हो ऐसा करके तीन रात ये मंत्र बोले का आई थी त्रे दुच तत्र एक दुच इस विषय में इस विषय में आगे दो मंत्र हैं आगे दो है था विद्यो मंत्रालय में कहते हैं पुरुष एक दृष्टि रूपता इस मानव जीवन में यज्ञ दृष्टि बताई गई एक बता एक दिखा करके एक दृष्टि क्या बताई गई पुरुषे एक दृष्टि रूपता पुरुष मान्य कार्य कर शरीर इस शरीर में यज्ञ दृष्टि कही गई संप्रति अब क्या कहना विशिष्ट पुरुष संबंधे न्यात बहुत बड़ी उपासना है ये इसकी प्रशंसा करने के लिए बड़े आदमी भी मन यहाँ संबंध दिखाते हैं घोर अंगिरा जैसी ऋषि ने कहा किसको कहा देव की नंदन श्री कृष्ण भगवान को गुरु हैं घोर अंगिरा ऋषि और शिष्य है भगवान श्री कृष्ण इसलिए बहुत बड़ी विद्या है ये कहना चाहते हैं ये उपासना बहुत बड़ी है ये पुरुष है एक दृष्टि रुकता इस जीवन शैली में एक यज्ञ दृष्टि कही गई सम्प्रति अब विशिष्ट पुरुष से विशिष्ट पुरुष सुनने वाले भी विशेष पुरुष है और वक्ता भी विशेष पुरुष है इस बारे में उपासना को कहने वाले विशिष्ट पुरुष के संबंध से विद्यांश विद्या की स्तुति क्या कहूँ तो प्रशंसा के लिए उपासना की प्रशंसा बहुत बड़ी उपासना है इतने बड़े महात्मा ने कहा इतने भगवान स्वयं सुन रहे हैं इसको इस उपासना के लिए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 कि में कष्ट होता है आनंद भी होता है और शब्द होता है दक्षिणा आदि दी जाती है और वहां मान सोमरस को निचोड़ना होता है निचोड़ा गया बोला जाता है ये सब यहाँ भी करता है जीवन में भी करता है इसलिए भी एक यहाँ ये कहा था तद्ध ही तथ्य तद दर्शन तद्धई तत्ता तद एक दर्शन ये जो जीवन को एक दृष्टि से देखना है घोरो नाम ऋषि का नाम है घोर नाम की ऋषि है अपने नाम से घोरा है उनका नाम आंगिरस हो गोत्र था माने गोत्र है उनका आंगिरस गोत्र है। अंगिरा के संतान होने से उनका आंगिरस कहा गया अंगिराज है क्या के संतान कहा आंगिर विषय में कृष्ण आय देव की पुत्राया शिष्याय कृष्ण जो है देव के पुत्र है उनका शिष्य है अंगिरस के शिष्य है शिष्याय उगता हुआ उनको सुना करके कहा इस बात को बता तदेत त्रयम इत्यादि विवेक न समझे तदेत त्रयम जपेत आगे के साथ इसका संबंध ये उन्वय कहा करना तदेत प्रतिपद्येत यहां जाके अन्वय करना एक कहा ये तीनों को प्राप्त करें अंतिम समय में अक्षितमसी अच्छुतमसी प्राण संशित मशी ऐसा कहा इस संबंध करना का अच्छा मूल में एक टिप्पणी है वो छूट गई एक नंबर टिप्पणी बोल गए देव की पुत्राए गुप्र है देव की थी अनेर भगवान वासुदेव अत्र कृष्ण ये सूचाई थी यहां कृष्ण शब्द कौन है कृष्ण है देव की पुत्र दे देव पुत्र विशेषण लगाने से तो कृष्ण द्विपाय व्यास आदि कृष्ण नहीं हो सकते कृष्ण ये अनेत्र भी प्रयोग होता है कृष्ण शब्द का किन्तु विशेषण चढ़ा दिया देव पुत्र देवकी का पुत्र थे कृष्ण तो भगवान वासुदेवी का यह सिद्ध होता है कहा ये विशेषण लग जाने से कृष्ण का विशेषण देव की पुत्र लगा हुआ है तो अनेदा भगवान वासुदेव एवं अत्र कृष्ण दी भगवान वासुदेव भी कृष्ण यहां सूचित होता है कृष्ण शब्द अन्यत्र नहीं जाएगा कि देवकी का पुत्र बोलने से वही कृष्ण आएगा भगवान वासुदेव कहा नहीं भगवतों की षोड़शात वर्ष शता न्यून कालम यह लोके परिवर्तन कदि तो ये जो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 भगवान का भी 100 सोलह शो एक वर्ष सो सो से कम यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ है नहीं, एक सौ सोलह से ज्यादा यह एक सौ पच्चीस वर्ष रहे ऐसा आता है तथा भागवते भागवत एकादश कन्दम में ब्रह्मा जी ने कहा इस बात को एकादश कन्ध में कहा ब्रह्मोवाच है ब्रह्मा जी ने कहा यदुवंशवतः पुरुषोत्तम सरक्षत व्यतीताय पंचवशाधिकारुनाखिलाधार देश कार्यावशेषित श्री भगवाच अवधारित में यदाथ विविधेश्वर कृतंब कार्य अखिल भूमिर्भारो वित कहते हैं एकदश क्ध की बात है कहते हैं यदुंशेवतीर्ण सेवत पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम संबोधन करके कहते हैं भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं हे पुरुषोत्तम आपका भवतः माना आपका ष्टअ है भवतः यदुवंश अवतीर्ण स्थवतः आपका यदुवंश में उत्पन्न होना अवतीर्ण होना किसका शरद छतम व्यतीताय पंचविंशाधिकम प्रभो पच्चीस अधिक सौ शरद ऋतु चले गए आपके एक वर्ष में एक बार आता है शरद ऋतु मान एक सौ वर्ष व्यतीत हो गए आपके शरत छतम व्यतीता य पंचविंशाधिकम प्रभो सौ सर्वृत गए और 25 वर्ष और 11 भी है इसमें तो 100 और 25 में एक सौ पच्चीस हो जाता है जितना आपके इस धरती पर व्यतीत हो गए नाधुना ते अखिलाधार देव कार्य ब्रह्मा जी कहते हैं हे हे अखिलाधारे देव कार्यम न अधुना न अवशेषितम आप देव के लिए आए थे आपका जो देवताओं का कार्य है अब यहां शेष नहीं रहा पूर्ण हो गया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 देवताओं का कार्य पूरा हो गया अपने धाम जाना है अब निश्चय कर लिया है कार्यम भूमि भार अवधारित वह कार्यम अचिलम करता हूँ तुम लोगों का जितने कार्य थे मैंने सब कर दिए वो का कार्य जो था ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं तुम लोगों का जो कार्य था यहाँ वो मैंने सारा कर दिया भूमेर भारोहता है और भूमि का जो बोझ था वो भी मैंने हल्का कर दिया समाप्त कर दिया भूमि का बोझ भी समाप्त कर दिया है ये भगवान ने कहा ए, एक आने वाले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भागवत ऐसा आया ये कहा इसलिए यहाँ देव की पुत्र विशेषण लगने से यहाँ कृष्ण शब्द का वासुदेव भगवान कृष्ण दूसरे जो इन कृष्ण आदि नहीं लेना ये शंका या समाधान कर दिया तो भाष्य में कहा इसी को कहते हैं तद्ध ही घोरो नाम था अंगिशो गोत्रतः ये जो यज्ञ जीवन के यज्ञ हैं अपने नाम से घोर नाम आंगिरा के ऋषि है अंगिरा के संतानों में से आंगिरस कहे गए कहलाये और गोत्र से आंगिरस हैं कृष्णाए है देव की पुत्राए शिष्या आंगिरस ऋषि के शिष्य हैं देवकी का पुत्र भगवान श्री कृष्ण है उनके लिए उक्त ने सुना कर ये कहा तदेत त्रय प्रतिपद्यता ये तीन मंत्रों को प्राप्त कर जीवन के अंतिम काल ये तीन मंत्र जपे ऐसा कौन है तो अक्षित इसे कहा प्राण पे व्यवहार करके के बाद में तदेत प्रतिप्त वहाँ जाके अन्वय करना ये बताया कहते हैं दो नंबर में अत्र अत्य न्याय तत्व तत्पद है ही मंत्र में तत्पद है इतना है मंत्र में ये में आया भाष्य में आ गया तद एत तत्पद अधिक लगता है इतना बहुत है जैसे मंत्र में एत है जपे यहाँ प्रतिपद्यता यहाँ भी एत काफी है ये बोल रहे हैं ये कहा अत्र मानी इस प्रयोग में एक तेव न्याय एत पद गहना ही तात्पर्य तद एक तत्पद का आवश्यकता नहीं क्यों मंत्र में है तत्व भी भी बोलना उक्ति है ये तो करके संबंध करना उक्त हुआ था था वहां, बीच में छोड़ देना ऐसा अनु करना कहा कहते हैं सच एत दर्शन श्रुत्वा भगवान श्री कृष्ण सामने वो जी कृष्ण इस जीवन यज्ञ को सुन करके इस उपासना को यज्ञ विज्ञान को सुन करके अपिपाश एवं अन्यभ्य विद्याभ अन्य विद्याओं से पिपासा रहित हो गया अन्य विद्या के बीच कृष्ण हट गई अब वो वो सुनना है वो सुनना है कृष्ण हट गई एक पर्याप्त है करके निश्चय हो गया भगवान से कृष्ण कहा सच यज्ञ दर्शन श्रोता यज्ञ दर्शन सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण सबाणी कृष्ण अपिपासव अन्याद्य विद्याभव अन्यभ्य विद्याभ्यो अपिपाशो हो अन्य विद्याओं से अन्य उपासनाओं से रहित हो गए कृष्ण इस उपासना को सुनने के बाद कहाथम च विशिष्टा विद्या ये विद्या ये उपासना इतने विशिष्ट है क्योंकि इतने बड़े ऋषि ने कहा इतने बड़े माने भगवान स्वयं इसका श्रोता है हुँ? सुना और सुनने के बाद में भगवान ने अन्य उपासना को छोड़ दिया इसी को पकड़ा यही सब कुछ कर भगवान से कृष्ण इतम चाह विशिष्टा एम विद्या ये विद्या विशिष्ट विद्या है उपासना विशिष्ट है यद कृष्ण से देवकी पुत्र से जो जो उपासना कैसी है जो कृष्ण जो देवकी के पुत्र हैं भगवान सर्वज्ञ हैं उनका अन्यम विद्याम प्रति दृढ़ करी अन्य उपासनाओं के प्रति कृष्णा का नाश करने वाली है माने अब ये करूं ये करूं कुछ रहा नहीं अब पुरुष ये विद्या जो जीवन रूपी यज्ञ उपासना है यज्ञ उपासना कर उसकी प्रशंसा करती है स्मृति कहा घोर अंगिरस कृष्णाय उगत इम विद्या घोर ऋषि का नाम और अंगिरा के संतान उनसे अंग्रस कह रहा उन ऋषि ने अंग्रस ऋषि ने कृष्णा उगत कृष्ण को ये उपासना बताई उसके बाद यमं विद्याम उगत कृष्णा उगत इस विद्या को उपासना को कृष्ण को बताकर किम उपास आगे क्या कहा ये उपासना सुनाने से तो कृष्णा अन्य विद्याओं से रहित हो गए ठीक है फिर आगे क्या कहा है। है कहते है हैं अंग्रेन जब तीनों को जब नहीं बोला है किसी के अंग रूप में उपासना जो अंग रूप में कहा स एवं इत्यादि कहा भाष्य कहते हैं स एवं यथोक्त इस प्रकार के जीवन रहस्य को जानने वाला एक के साथ जीवन के जो सा से दिखाया है पूर्वों में ऐसे जानो स एवं यथोक्त सो अंत वेलायाम एक प्रतिप्त है स माने यज्ञवे मानी ये जीवन रूपी उपासक है एवं सब्ञवेद अंत वेलाया मरण काले अंतेला मरण काल अंतिम समय में मरण कालेत मंत्र प्रतिप्धे माने जपेत ये तीन मंत्रों को प्राप्त करे मैंने जप करे अंतिम समय में एक ही विद्या राष्ट्र को जानने वाला व्यक्ति अंतिम समय में मरण काल में ये तीन मंत्र जपे क्या जपे तो कहा किम तक क्या है वो तीन जपने वाले मंत्र तो कहते हैं अक्षित वशी है। अक्षितम, अक्षितम अक्षिणम अक्षतम बा अशी एक मंत्र है तीनों अक्षित वशी मानी यजुर्वेद के मंत्र है अक्षित वशी एक मंत्र है अच्युतवशी एक मंत्र है प्राण संशित एक मंत्र है तीन मंत्र है तो अक्षतम मसी का अर्थ अक्षतम माने अक्षीण अथवा अक्षतम बासी अक्षत का अर्थ अक्षिण आप क्षीण नहीं अथवा अक्षत आपके कोई घाव आदि कुछ भी नहीं क्षेत्र नहीं आपका अंग छत नहीं है विक्षेप नहीं है ऐसे आप हो ऐसा कहना परमात्मा को लेकर के ऐसा बोलना एक ये जो एक मंत्र है तो अब किसको ये बोलता है अक्षुतम अक्षत मसी करके किसको कहता है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 आदित्य मो पुरुष आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है परमात्मा है और ये प्राण माने माना आदित्य मंडलस्थ पुरुष है और अध्यात्म में प्राण है ये दोनों को एक करके बोलता है अक्षित द्वारा तथा तमेव आ अच्छा उसी को ही कहा अच्छमसी के द्वारा भी वो आदित्य मंडलस्थ पुरुष और ये प्राण इसको लेकर के कहा तमेव आकार अच्युतम स्वरूप अप्रच्युतम अश्विन अपने स्वरूप से कभी प्रच्युति नहीं होती आपकी एक रस रहते हैं आपका स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं है बाकी सब परिवर्तनशील है संसार सारा परिवर्तन है एक ही परमात्म तत्व तो परिवर्तन नहीं होता सर्वे भाव क्षण परिणामि ऋतेचित सत्य है ऐसा कहास्किन ऐसा कहा है सारे पदार्थ जो भी संसार में प्रत्यक्षण बदलने वाले हैं कोई साल में जाके बदलता नहीं प्रत्यक्षण बदल रहा है सर्वे भावा पदार्थ सर्वे भावा क्षण परिणाम प्रत्यक्षण परिणाम ही ऐसा बदलती तृतीय चिथिशक्त चेतन शक्ति को छोड़कर चेतन शक्ति बदलती नहीं कोई एक तरह है बाकी सब के सब बदलने वाले हैं हमारा शरीर छोटा सा पैदा हुआ आज इतना बड़ा हो गया किस दिन बड़ा ये हुआ ये?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 सब च्यूत हो जाते हैं नाश के उड़ जाते हैं तथा तमेवा उसी को कहा वह आदित्य मंडल और प्राण को एक करके था अच्युतमी करके कहा अच्युतम स्वरूपात अप्रच्युतम अपने स्वरूप से कभी प्रच्युति आपकी नहीं होती है अनुचेतन के लिए ऐसा बोला ये द्वितीय यजू ये दूसरा मंत्र है अंतिम समय जपना है जीवन विज्ञान को जानने वाले व्यक्ति को अंतिम समय में यह मंत्र जपना है तीसरा है माने प्राणस्थ माने माने प्राण प्राण प्राण किया हुआ हो हो बाकी सारा बाहर है एक श मानी सम्यक्तनुतिया तीसरा मंत्रे विद्यास्तुतिपर दिचौ मंत्रो न च पार्थे इस विषय में <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> इस जीवन उपासना जो चल रही थी इसके विषय में इसी विषय में विद्या स्तुति पर इसी उपासना की स्तुति परक फे ऋचऊ मं, मंत्रो भरोधा दो मंत्र है आगे दो ऋचा है जब के लिए नहीं वो मंत्रा इसकी प्रशंसा के लिए जीवन उपासना की प्रशंसा के लिए तीन मंत्रों तो मंत्र के लिए है आगे जो मंत्र दो मंत्र आएंगे वो इस उपासना की प्रशंसा के लिए जब के लिए नहीं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 प्रतिपद्ध आया है इसलिए तृत्य संख्या के बाद होने लग जाएगा तभी तो पंचत्व संख्या आ जाएगी इसलिए वह आगे आने वाले मंत्र जप के लिए नहीं है इस उपासना की स्थिति के लिए आएगा आगे आएंगे दो मंत्र त्रयम प्रतिपद्ध थी तृत्व संख्या बाद पंच संख्या अगर वो भी जब के लिए लेंगे अगले दो मंत्र भी तो पंच संख्या पंचत्व संख्या आ जाएगा पांच संख्या हो जाएंगे तृत्य संख्या के बाद हो जाएगा इसलिए आगे वाले जो आने वाले जो मंत्र हैं अगले मंत्र आएंगे उसमें उसको इस उपासना की प्रशंसा के लिए है जब के लिए नहीं ये जब के लिए ही तीन मंत्र हैं अक्षुतमसी अच्युतमशी प्राण शिवशी टीका ठीक हम कहते हैं देवकी की पुत्र से एक तत्त दर्शन श्रवण फल भगवान श्रीकृष्ण जो देवकी पुत्र हैं उनका ये जो जीवन जो कि विज्ञान जो समझा उन्होंने ये इसका श्रवण का फल कहते हैं इनको श्रवण करने से क्या फल मिला क्या तो अन्य विद्याओं से वह अपिपाश हो गए अन्य उपासनाओं से मधट गया उनका यही फल हुआ सच इत्यादि आया था सच एक तर्शन श्रुप अपिपाश है एवं अन्य अप्य वो जो भगवान श्रीकृष्ण है जब इस उपासना को सुने उसके सुनने बाद अन्य उपासनाओं से माने अपिपास हो गए रहित हो गए ऐसा आया किमर्था यम गुरु शिष्य आख्यायेगा ये गुरु शिष्य के में दिखाया क्यों दिखाया कहानी के रूप में दिखा रहे हैं भोर आंगीर शिष्य ने कहा कृष्ण ने सुनी इस विद्या को तो ये क्यों कहते हैं किमर्था यम गुरु शिष्य आख्यायेगा गुरु शिष्य की कहानी किस लिए डाल दी यहाँ प्रश्न आया उत्तर उत्तर देते हैं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 के सुनने के बाद में अन्य से मन अट गया ये पुरुष यज्ञ विद्यांस्त होती है जीवन यज्ञ विद्या जो है उपासना है इसकी प्रशंसा करते हैं ठीक होंगे अक्षितमसी कीदृशम देवता उच्यते हैं अक्षित मसी अच्युतमसी प्राण शमसी का कौन सी देवता की स्तुति हो रही है देवता का नाम तो दिया है तुम अक्षिण हो अक्ष माने क्षेत्र नहीं होते ऐसा किसको कहा किस प्रश्न है अक्षित वशीति की दृषम देवता प्रति उचित है किस प्रकार की देवता के प्रति ये शब्द बोला जाता है कौन सी देवता है तो क्षीण नहीं होते करके कि किसको कहा वो तो देवता कौन है प्रश्न उठा तो कहते सामर्थ्य से जब अंतिम समय में बोल रहा है महाराणी अंतिम समय में तो आदित्य मंडलस्थ पुरुष और हृदयस्थ प्राण ये दोनों को एक करके बोल है अध्यात्म और अध्यय को एक करके बोल रहा है यही उत्तर देते हैं सामर्थ्या सामर्थ्यात आदित्य स्तम प्राणी कृपया अंतिम समय बोल रहा है और आदि बोल रहा है इसके मतलब ये शब्द के सामर्थ्य सिद्ध होता है आदित्य मंडल पुरुष और एक प्राण को एक करके बोल रहा है ठीक है आप कहते हैं संबंध अयोगात पुरुष सवर पुरुषयज्ञ सवर्ण देवता प्राणादिद आदिदैविक रूपम आदित्यथ्यम जप्य मंत्र यही अर्थ करते सामर्थ्य आपका अर्थ करते हैं निकृष्ट की त्रुति नहीं होती है उत्कृष्ट व्यक्ति की त्रुति होती है बड़े आदमी की स्तुति होती है बड़े व्यक्ति की छोटे की नहीं तो होती निकृष्ट से त्रुति संबंध आयोग जो निकृष्ट व्यक्ति होगा उसी तुति का संबंध नहीं होता और पुरुष यज्ञ यहां जीवन यज्ञ चल रहा है यहां जीवन को एक मान के एक एक साथ, साथ से दिखा करके उपासना चिंतन चल रहा है इसमें पुरुष सवन देवता अंतर अनुपत्य प्रात सवन मध्याह सवन सायन सवन का अन्य देवता हो नहीं सकते आदित्य हो सकता है इसका सवर्ण देवता अंतर अनुपत्य अन्य देवता सवन के अन्य देवता होना संभव नहीं इसलिए प्राणान एवं आदिदैविक रूपम इन प्राणों का ही जो ये तो अध्यात्म रूप है यहाँ इनका आदिदैविक तो रूप है आदित्य मंडल स्थिति प्राणम एवं आदिदेविकम रूपम आदित्याख्यम जिसको आदित्य शब्द से कहा गया ये प्राणों का ही आदिदेविक स्वरूप है जबते मंत्र आर्थ्य न सम्बन्ध है जबते मंत्र जप जब करने योग्य को जबते बोलते हैं जब करने योग्य मंत्र के अर्थ रूप से यही संबंधित होता है द्वितीय <k> मंत्रस्य अर्थांतरम भारत द्वितीय मंत्र का क्या अर्थ होगा फिर और कौन सा देवता होगा उसका तथा अन्य अर्थ में यही अर्थ है उसका अर्थांतरम विषयांतरम ला रहे अन्य विषय नहीं द्वितीय का भी यही विषय है एक प्राण और राजनीत्य मंडल पुरुष को एक करके अध्यात्म और आदिदेव को एक करके बोला अच्छी ऐसा द्वितीय मंत्र से द्वितीय मंत्र है अच्छुत उसका अर्थांतरम विषयांतर का वाला करते अन्य विषय नहीं यही विषय पूर्वोक्त विषय है तथा तमेव उसी को कहा जिसको पहले कहा था प्राण और आदित्य मंडल एक करके कहा था अक्षित मसी के द्वारा तथा उसी प्रकार तमे व उसी को ही आह अच्युता स्वरूपार्थ अप्रचित द्वितियों ने कहा अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होते बाकी सब विचलित तो होने वाले हैं कोई संसार में कोई भी स्थिर नहीं है एक ही स्थिर है कोई चेतन शक्ति अविनाशी स्थिर पदार्थ चेतन शक्ति है बाकी सब अस्थिर है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 दो में से एक व्यर्थ हो ये संज्ञा गई न तो दोथक शि अन्य तरह से वही अर्थ्यम दोनों एकार्थक मानने पर दो में से किसी एक को अन्यतर बोलते हैं व्यर्थ हो तो बोलते सिद्धांत को न कहते हैं सिद्धांत कहते हैं दो तो, के जब, जब, है। जब के उपयुक्त हो दोनों के जप रूप से उपयुक्त है या अर्थ नहीं लिया गया जब के लिए है जब प्रधान है दो यहां दोनों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 क्या होगा सविता संबंधी जो तत्व है वस्तु है माने सूर्य के सूर्य मंडल मंडलस्तर पुरुष है सूर्य सविता सूर्य मंडल उसके भीतर का पुरुष है सावित्र तत्व ऋगभ्याम प्रतिपादित हूं आगे जो दो मंत्र आएंगे ऋग आएंगे मंत्र आएंगे दो तो आगे इनके द्वारा भी प्रतिपादित हुआ इनको ये सावित्र रूप ही प्रतिपादन है सविता के रूप ही प्रतिपादन आगे भी हो यदि प्रत्येक विश्वास में दृढ़ता दिलाने के लिए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 किम यदि विद्यास्तुति परत्व अनायोग ये आगे आने वाले दो मंत्र जो आएंगे उनके उपासना के स्तुति के लिए क्यों माना जाए ये शंका आया जपार्थ में भी वो भी जब के लिए क्यों नहीं माना जाए ये शंका है स्तुति के लिए क्यों जब के लिए क्यों नहीं वो आगे आने वाले जब ये तीन जब के लिए आए तो आगे भी जब के लिए मानो शंका आई तो कहा न कहा न जपार्थे जब के लिए नहीं आगे आने वाले दो मंत्र क्यों त्रयम प्रतिपद्धि तृत्व संख्या वादनाथ बोला ये तीन को ही प्राप्त करे आया हुआ है ये तृत्व त्रि संज्ञा सुनी पड़ी अगर वो दो को भी देगा तो पांच हो जाएगा तृतय संख्या तो बाद इसलिए वो दोनों जप के लिए नहीं लेना ठीक है अनयोर जप पंचकम प्रतिपद्ध है ये आगे आने वाले दो मंत्र भी यदि जब माना जाए तो पांच हो जाएगा तब तो ये तीन और आने वाले दो पांच हो जाएंगे अनयोर जब तत्व अनयोर माने आगे आने वाले दो दो दो मंत्र है जब वाले माने पर पंच पंचकम तो पांच हो जाएगा फिर तो यदि पंच संख्या आया वक्त होना चाहिए था एक पंचकम प्रतिपद्यता बोलना चाहिए था मंत्र में एक तत्त त्रय जबेत नहीं बोलना था जपेत बोला हुआ है प्रतिबद्धता आया है यही कहना पंच संख्या वक्तव्य तृत्व बाधित तृत्व संख्या का सुनाई पड़ा जो तृत्य संख्या है यह तत्व प्रतिपद देता इसका इसलिए आगे आने वाले जो मंत्र होंगे वो जब के लिए नहीं है इस उपासना प्रशंसा के लिए आगे, आगे।, तो आगे मंत्र है आदि प्रन सोलवयम तमसस् परी ज्योति पश्य उत्तर श्य उतर आदि अगन्मा ज्योतिमी ज्योतिमी तमसस्परि सेय तमसस्परी उत्तरम् श पश्यंतरम देव देवत्र सूर्य मगन्म ज्योतिमित ज्योतिमित आदि प्रत्न सेत एक मंत्र तो इतना है इसका मंत्र टीका में पूरा किया हुआ है टीका में कहा हुआ है आदिप्रत्न सेतसो ज्योति पश्य दिवासरम पर दिवि ऐसा मंत्र है यहाँ तो केवल उसके प्रतीक के रूप में रखिए आदि प्रत्न शरीत एक मंत्र तो इतना ही होता है दो मंत्र पढ़ना है एक मंत्र इतना ही है और उसका ठीक में पूरा किया है आदि प्रत्न शरीतो ज्योति पश्यं यदि परि इत्यादि और दूसरा मंत्र होता है कुद वयम तमस मरी ज्योति पश्यंत उत्तरम स्वह पश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगर्मा ज्योति उत्तम ज्योति उत्तम तीसरा मंत्र है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 और इसका ये के साथ में इसका उसका लगा करके पश्चन्ती के साथ में क्रिया में प्रयोग करना ठीक है मैं रेतसूर जीव में इसका अर्थ किया है आत्न से आदित्य है ना तो ये में दकार और ईत शब्द अनर्थक है तो आ बचेगा वो पश्चन्ती के साथ में अन्वय होगा प्रत्न से मान चिरंतन जो होगा उसका रेतसूर माने संसार का बीज का जो ज्योति है माने वो संसार का मानी परमात्मा है उसके जो ज्योति है प्रकाश है आप पश्चंति वो कहते हैं लोग निरंतर उसको देखते हैं उस ज्योति को देखते हैं इस परमात्मा स्वरूप जो ज्योति जो है उसको देखते हैं यह अर्थाएगा कैसा देखते हैं बिल्कुल इतना प्रकाश है वाशरम दिन के समान दिखाई पड़ता है। जैसे दिन में कोई वस्तु के बारे में कोई परेशानी नहीं होती है ध्वधलापुना नहीं होता बा नहीं होता दिन दिन के समान वो ज्योति को देखते हैं कौन ब्रह्म करता लोग जो चिरंदन ज्योति है जिरंदन जो परमात्मा ज्योति है संसार का बीज है जो ज्योति परमात्मा ज्योति उसी में संसार कल्पित है उसको निरंतर देखते हैं परो यदि कहते हैं वो परम ज्योति है वो यदि युद्ध माने वो स्वयं में देवी दीप्यमान है वो द्योति दीवी माने आत्मनि ब्रह्मी ब्रह्म में परमात्मा नहीं वो ज्योति दिप्यमान ज्योति है ऐसा कहा बोलना चाहते हैं ठीक से देखिए आदि प्रत्न से रेतसो ज्योति पश्य दिवासरम परो यदि दिवी इति मंत्र से है ये जो मंत्र एक मंत्र यह है इस मंत्र का प्रतीककरण मूल में केवल प्रतीक ग्रहण कर दिया आत्म आदि प्रत्न शरीत इतने बोल के छोड़ दिया ये जो मंत्र ये टीका का है मंत्र में केवल प्रतीक ले लिया इसका तत्पदेदपूर्वक व्याचे है अब भाष्यकार उसकी एक एक शब्दावली को लेकर के इस मंत्र का व्याख्या करते हैं आदि आदि आकार से अनुबंध स्तकारो अनर्थक इच्छब से आदि प्रत्न से मैं आत और इत ऐसा दिया माने आद के आगे जो तकार है जो अनुमंद लगा हुआ है और ईत में भी क्या करना आद आदि आकारस्य अनुबंध आकारस्य अनुबंध तकार जो आकार का अनुमंद लगा हुआ तकार है वह और अनर्थक है तकार आद के तकार अनर्थक है अब्द भी अनर्थक है रहेगा आ बचेगा का काली प्र से मैंने चिरंतन से बहुत पुराना है परमात्मा ज्योति बहुत पुरानी ज्योति है पुरातन ज्योति चित्त पुराण से बहुत पुराण रेतस मैने कारण से जगत का जगत जगत का बीजभूत ज्योति है वो उसे भी जगत कल्पित होना है कई परमात्मा पर्म भी ज्योति नहीं रेतस माने कारण से बीजभूत जगत सदाख्य जो सतनाम का है सदेव सौम्य तो आश्रे के अध्याय में आना है जिसको सतनाम से कहा गया ज्योति ऐसी ज्योति है ज्योति ज्योति मान लाइट नहीं ज्ञान रूपी ज्योति है वो ऐसा ज्योति सदाक्ष ज्योति माने प्रकाशन पश्चंती आ पश्चंती आंग को करके जो आ बचा था पश्चिमी को लगाना आशब्द उत्सृष्ट अनुबंध आ में जो अनुबंध था तकार उसको निकाल दिया गया अनर्थक मान करके उत्सृष्ट अनुबंध वाला जो जिसका अनुबंध निकाल दिया तकार निकाल दिया इससे जो आकार है उसका पश्चंती आ पश्च्यंती क्योंकि उपसर्ग का क्रिया के साथ अन्वय होता है पश्चिंदा निरंतर वही देखते हैं उसी ज्योति में पड़े हुए उसी चिंतन में डूबे हुए हैं देखना माने अनुभव करते हैं उस ज्योति का बस आप ज्योति को कहा किम त्योति पश्चिंद किमत क्या है वो कहा ज्योति ज्योति को देखते हैं वो कहा कैसे ज्योति है वो कहते बास आर हम की बात दिन के समान है प्रकाश दिन में किसी भी वस्तु के बारे में शंका नहीं होती तो क्या है स्पष्ट हो जाता है ऐसे बासरम बाशरम बाशर दिन बाशरमे इवा दिन के समान तत् सर्वतो व्याप्तम ब्रम्हण ज्योति और तो सर्वत्र व्याप्त है जो ब्रह्म की ज्योति ऐसी ज्योति को ब्रह्मविता लोग निरंतर उसी में चिंतन में डूबे हुए होते हैं देखना माने में अनुभव अनुभव करते हैं ऐसी ज्योति को कहा कि कौन देखते हैं तो कहा निवृत्त चक्षुषो इंद्रिया जिसकी विषयों से विमुख हो गई है वही देखते हैं उस ज्योति को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 ब्रह्म विद्या ऐसा ब्रह्म विद्या लोग उस ज्योति को देते हैं और भी साधन है वैराग्य निवृत्त चक्षु का अर्थ वैराग्य है दूसरा ब्रह्मचर्या आदि निवृत्ति साधन ब्रह्मचर्या आदि साधन को जिन्होंने अपनाया है जो निवृत्ति मार्ग का साधन है प्रवृत्ति मार्ग के साधन ने निवृति वाला साधन है ब्रह्मचर्य वाली साधन जिनको अपनाया जिन लोगों ने महापुरुषों ने शुद्धांत जो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 और ज्योति शब्द नपुंसक लिंग का इसलिए विशेष्य के आधार पर विशेषण को लिंग बदला जाता है तो इसलिए पारा शब्द का अर्थ करना परम करना परो पारा माने परम इति लिंग वित्त है ना लिंग के विपरीत कर देना पारा पुलिंग में प्रयोग है परो यदि दिवी दिया है तो वहां परम अर्थ कर देना लिंग विपरीत मान पुलिंग को नपुंसक कर देना क्योंकि ज्योति का विशेषण ज्योतिष शब्द नपुंसक है ज्योतिष ज्योतिष ज्योतिमुशी ऐसा रूप चलता है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 रही है यदि माने जो ज्योति माने ज्योति जो ज्योति माने दिप्यते दिवी कहां प्रकाशित हो रहे दिवी आये आ गए और यद्यते दिवी मंत्र ऐसा है तो दिवी का अर्थ है दोतन परस्म ब्रह्मणी जो प्रकाश स्वरूप जो ब्रह्म है परब्रह्म है उसमें रहती है ज्योतिष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 यदा सूर्य गतम तेजो जगत भाषा तेखिलम यद चंद्रम से मामक मेरे तेज है वो सूर्य में जो तेज है सारा संसार प्रकाश कर रहा है चंद्रमा में है प्रकाश कर रहा है अग्नि में है वो उनका नहीं है तत्तेजो मामम माम विद्धि मेरे तेज है वो परमात्मा ऐसा बोलते है ये ज्योतिषायुद्ध जिस ज्योतिष से प्रकाशित होकर के सविता जो सूर्य है तपति तब तप आता है लोहा जलाता कब है जब अग्नि से जलता है तब जलाता है स्वतः लोहा जला नहीं सकता और वैसे सूर्य भी ऐसा ही है स्वतः प्रकाश नहीं कर सकता परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है तब वो प्रकाश करता है ये ज्योतिषा एक दस सविता तपति एक कहा जिस ज्योति से प्रकाशित होकर के सूर्य प्रकाशित करता है तपता है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 जितने भी प्रकाशशील पदार्थ हैं सब वो परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होकर के प्रकाश करते हैं अपने प्रकाश नहीं अपने पास कोई प्रकाश नहीं है। ऐसा है वो ज्योति परमात्मा ज्योति है उसको निरंतर देखते हैं निवृत्त चक्ष वे जिसका इंद्रिय विष्णों से वैराग्य है अंतर्मुखी वृत्ति में जो चले गए और ब्रह्मचर्यादि साधन को जिन्होंने अपनाया है निवृत्त निवृत्ति रूपी साधन को अपनाया ऐसे ब्रह्मवता लोग उस ज्योति को निरंतर देखते हैं ऐसा ज्योति है जो ज्योति परमात्मा रूप ज्योति है ये कहना चाहते हैं ठीक से देखिए इस शब्द से अनर्थक है यदि पूर्व संबंध है आत्म दकार ईद है और ईद भी अनर्थक है ऐसा पूर्व के साथ इस शब्द मंत्र में है ये भाष्य में है उसका पूर्व के साथ संबंध करना अनर्थ का इस शब्द से अनर्थ ऐसा कर देना ये टीका में कहा किम तद कारणम रेतसा का अर्थ कारण बताया आदि प्रत्न से रेत प्रने चिरंतन बहुत पुरानी ज्योति है वो और रेत माने वो क्या होता है कारण कारण बीज है जगत का बीज है कारण है तो ये प्रश्न उठता है किमत कारण वो कारण क्या है प्रश्न आया अपेक्षायाम ये जिज्ञासा अनुभव छांदो की इसी छांदी के ष्ट अध्याय के माध्यम से उसको बताते हैं सदैव सौम्य धमग्रे आशीत एक इत्यादि आगे आने वाला ये, ये जो अभी नाम रूपात्मक जगत दिख रहा है ये इसके उत्पत्ति के पहले क्या था एक सत ही था ऐसा बोला है कोई जगत का कारण वही होता सत्य होता है इस इसी से उत्तर देते हैं सदैव सौम्य इधम इत्यादि स्तुति सिद्धम ब्रह्म वो जो कारण ज्योति क्या है तो कहा सदैव सौम्य जमगड़े आश्री है कि जो स्तृति के द्वारा सिद्ध ज्योति है कारण वही कारण है सत पदार्थ ही कारण है वही ज्योति है वही सदैव सौम्य इदम इत्यादि श्रुति इत्यादि श्रुति सिद्ध है कौन है सिद्ध है ब्रह्म है वही कारण है ये बताया सदाख्य इत्यादि ज्योति ज्योति मैंने रेत सका था कारणस्य बीरभूत जगता सदाख्य जगत के कारण भी भूत है वो ज्योति और जिसका नाम सत करके कहा कहा सदैव सौम्यद मंत्री आसिद्ध है सत सत्यादश को सत नाम ज्योति है प्रकाशम ऐसा ज्योति माने प्रकाश को पश्चिं वो ब्रह्मवत्ता उस ज्योति को देखते हैं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 और रेतसा शब्द माने जगत के कारण षष्टंत है षष्टंत और द्वितीयंत में क्या संबंध होगा उस ब्रह्म के ज्योति को देखते हैं है। माने ब्रह्म अलग ज्योति अलग ब्रह्म संबंधी ज्योति यही आया था रेतसा उस सत्य के लिए कहा ब्रह्म के लिए कहा हुआ है जगत के बीच का जो ज्योति कहा ज्योति को देखना है वो द्वितियां ज्योति दीप्तियांत है और रेतसा ये ष्टंत है तो ये ज्योति का और उस ब्रह्म का क्या संबंध करना क्या ब्रह्म संबंधी ज्योति तब तो दो हो जाएगा ब्रह्म और ज्योति दो हो जाएगा तब कहते नहीं ऐसा अर्थ नहीं करना आनंदम ब्रह्मो विद्वान पट यथो तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह आनंदम ब्रम्हणो विद्वान नीभेद कुतचना तैतृपनिषर में आया कोर्स के विवरण में आया तो आनंदम ब्रह्मणों विद्वान में ब्रह्मणों आनंदम विद्वान आया हुआ है ब्रह्मणा ष्यम आनंदम है उसको जानने वाला ब्रह्म के आनंद को जानने वाला ऐसा ब्रह्म रूप आनंद को जानने वाला ऐसा अर्थ किया जाता है वहां नहीं।, नहीं कि ब्रह्मा अलग आनंद अलग दो नहीं हो सकते हैं आनंद रूप इसी प्रकार यहाँ भी रेत ज्योति में भी दोनों एक कर दिया जाता है ब्रह्मरूप ज्योति ये ना कि ब्रह्म का ज्योति ऐसा नहीं जैसे देवदाता के गाय देवदाता गाय अलग षष्टी है तो ष्टी देख करके ऐसा अर्थ नहीं करना ब्रह्मरूप ज्योति को देखते ही अर्थ का जैसे वहां आनंदम ब्रह्मणो विद्वान में ब्रह्मरूप आनंद को जानने वाले ऐसा है। इसी प्रकार वहां मान्यी और प्रथमा का एक ही द्वितीय का एक ही अर्थ समानाधिकार निकालते हैं इसी प्रकार जैसे आनंदम ब्रह्मणो विद्वानी वैसे आनंदम ब्रह्मणो विद्वान आया तैत्रो में उसमें ष्टी और द्वितीय दिखाई पड़ता है ब्रह्मणी अंतर दिखाई देता है और आनंदम द्वितियां दिखता है किंतु उसका एक ही अर्थ करते हैं ब्रह्मरूप आनंद को जानने वाला यह अर्थ होता है ठीक इसी प्रकार यहां भी प्रत्नस्य ज्योति इति संबंध हो द्रष्टव्य चिरंतन ज्योति या चिरंतन का ज्योति नहीं अर्थ करना माने चिरंतन ज्योति पुरानी ज्योति यहाँ षष्ठी प्रत्नस्य रेत प्रत्नस्य जो है आपके ये है और ज्योति द्वितीय अंत है तो दोनों समानादि का अर्थ करना विधिकरण अर्थ नहीं करता या ज्योति और ब्रह्म में भेद नहीं है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 आगे शंका नम्हस्वरूप भूतम इवत ज्योति वो तो ब्रह्मस्वरूप ज्योति हो गए ना अब नव सर्वे पश्चंतो दृश्यन्ते कहते हैं ब्रह्मस्वरूप जो ज्योति जो है वो ऐसा ज्योतिष सबके सब देखते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं को दिखाई नहीं पड़ती है ज्योति सबके अनुभव में नहीं आता सबको तो बाहर विषय ही दिखता है ब्रह्मरूप ज्योति सबको दिखाई देता हो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है ये शंका आ ब्रह्म सर्वभूतम ये ज्योति ब्रह्मस्वरूप जो ज्योति है माने ब्रह्म में और ज्योति में भेद अभेद है वो समानाधिकरण है जो ब्रह्मरूप ज्योति ये ज्योति है उसको नई वह सर्वे पश्चिंत सब देखते हुए नहीं दिखाई पड़ते सब लोग देखते हुए नहीं दिखाई पड़ते तथा साधन नहीं उनके पास सब निवृत्त चक्षुषा जिनके इंद्रिया विषय से विमुख हो गई है वही अधिकारी होते इस ज्योति को देखने के लिए विषय लोग को नहीं दिखेगा निवृत चक्षुषक मानी निवृत्ता विमुखीकृता विषयभ्य चक्षुषी करना यहाँ जिन गे इंद्रिया विषव से विमुख कर दिए गए ऐसे लोग निवृत्तच निवृत्ता मैने विमुखीकृता निवृत्ति माने विमुखी कर, कर दिए गए विषम से हटा दिए गए कव विषयभ्य विषम से हटा दिए गए चक्षुषी मानी कर्णी चक्षुषी करते कर्णी इंद्रििया सारे विषय विमुख कर दिए इंद्रिया जिनका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 बाह्य वस्तु का अन्वेषण करता है क्योंकि ये विज्ञान जो है भीतर क्या विज्ञान भी है अध्यात्म का अन्वेषण करने वाला है दोनों विज्ञानों का तालमेल होता ही नहीं आज का विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान माने उल्टे मार्ग है उसका मार्ग अलग है उसका मार्ग अलग एक वायुमुखी वृत्ति में एक अंतर्मुखी वृत्ति में अतएव ब्रम्भेदगा इसलिए ब्रम्हेदा ही उस युति को देखते हैं ऐसा अच्छा, कठोर परिषद में कहा कश्चित धीर प्रत्येगात्मानद आवृत चक्षुर अमृत प्रविचण ऐसा आया है कठो परिषद में व्यतिर स्वयंभू तस्मात्म पश्चिम दिनांतरात्मन कश्चित धीर प्रत्येगात्म अक्षत आवृत चक्षुर अमृत प्रविचण ऐसा आया परमात्मा ने इन इंद्रियों को बहिर्मुख बना करके बहुत परेशान कर दिया इनको बिगाड़ दिया इंद्रियों ने उस समय अंतर्मुखी वृत्ति में बना दिया होता तो विषय विषय में नहीं जाते ऐसी स्थिति है परिखाने के तीर्ण स्वयं को हिंसा कर डाली परमात्मा ने इन इंद्रियों में विषयों की तरफ जाने वाला बना दिया तो बनाना ही था तो अंदरमुखी वृत्ति वाला बना देते क्या फर्क पड़ता शुरू के तो हो जाता ना तस्मा पर बनाया बहिर्मुखी शब्द स्पर्श रूपरस गंध ग्रहण करने के लिए बनाया हुआ है इनको पांच ज्ञान इंद्रिया हैं ये पांच विषयों को पकड़ने के लिए इनके लिए बनाया हुआ है आत्म दर्शन के लिए इंद्रिया नहीं बनाई गई बाहि विषयों के जानकारी के लिए तो आकास, आकास सब, है सब सब तो पराण चिखानी व्यक्तिगण स्वयंभू इनको ख से लेना आकाश आकाश से उपलक्षित पांचों शब्द खाना शब्द है शब्द से शब्द शब्द बहिर्षय बना करके हिंसा कर जामात पर इसलिए बनाया बैर्मुखी तो बाहर ही जाते हैं न चाहे पर भी बाहर जाते हैं बनाया उनको बहिर्मुखी कर नांद्रात्म, ना अंतरात्मा अंतरात्मा को नहीं देखते इन्हीं से कुछ लोग साधन करके कुछ लोग देखते हैं कश्चित धीरे कोई धीर से धीरे विश्व करके इनको उल्टा करके लाता है जैसे पानी को नीचे जाना सरल होता है स्वाभाविक जाता है ऊपर लगाना है तो मोटर लगाना पड़ेगा बहुत कुछ करना पड़ेगा साधन करना पड़ेगा इसी प्रकार अंदरमुखी बनाने के लिए बहुत कुछ साधना करनी पड़ेगी इंद्रियों को अंदरमुखी करने के गहिर मुखी के लिए तो स्वाभाविक है साधना की जरूरत है नचान पर भी जा रहे हैं अंतर्मुखी करके लिए साधना की आवश्यकता है कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मा कोई धीर पुरुषी आत्मा दर्शन कर सकता है या आया कैसा आवृत चक्षुर अमृतत्व मिश्रण ऐसा आया जो अमृत्व की इच्छा है आगे अमर अजर अमर होने की इच्छा है जिसको बार बार मरते मरते मरते थका हुआ है जो समझता है जन्म मृत्यु की प्रथा को जो समझ चुका है तो मरना नहीं चाहता आगे ऐसी स्थिति में अजर अमर होना चाहता है तो अमृतत्व तो चाहने वाला अमरत्व तो चाहने वाला कोई <coughs> व्यक्ति वही प्रत्येगात्मा को देख पाता है उनको विष्णु से दुमख करके परमात्मा पर्मा, के तरफ हो जाता है ऐसा आया प्रक ने कहा ही कहा कश्चि धीरा प्रत्येगात्मा क्षत आवृत चक्षुर अमृतत्विशन आया देखा अष्टावग्र गीता में कहा है बुभुक्षु रिहस संसारे मुमुक्षुरश्यते भोग मोक्ष गारो महाशय संसार में बहुत सारे लोग तो बुभुक्षु दिखाई पड़ते हैं भोग तुम इस बुभुक्षु विषय बहुत नजर आते तृप्त नहीं होते कभी भी शब्द रस सर्वंध इस कल भी भोगा आज भी भोगा चल रहा है यही चल रहा है यही पांच विषय बहुत बहुत जीवन निकल जाता है ऐसा है बुभुक्षु रिहस संसारे बुभुक्षु बहुत है इस संसार में मुमुक्षुर दृश्य थे कुछ मुमुक्षु भी दिखाई पड़ते हैं कुछ कुछ क्योंकि भोग मोक्ष इंद्रकांक्षी जो भोग भी नहीं चाहता मोक्ष भी नहीं चाहता हो निलोही महाशय कोई महापुरुष कोई होगा मुक्त पुरुष भोग मोक्ष दोनों से दृष्ट हो गया को, कोई महापुरुष को ही कश्चित धीरा प्रत्यगातम ऐसा तथा उपायंतर एक तो है विषयों से इंद्रियों को विमुखी करना और दूसरा है ब्रह्मचर्यादि साधन होना है निवृत साधन निवृत्ति परायण साधन होना चाहिए जीवन में कभी उस आत्मा को जान सकता है वो उस ज्योति को देख सकता है आत्मज्योति का दर्शन कर सकता है आया उपाय सूचना करते हैं ब्रह्मचर्यादि आया एक उपाय तो है निवृत्त चक्षु विषय से को दुर्क कर सकता है जो को कोई माई का लाल और दूसरे है ब्रह्मचर्यादि निवृत्ति साधन जिनके पास ब्रह्मचर्यादि निवृत्ति साधन शुद्धांत करना विशेषण जिसके अंतकर्म शुद्ध हो गया ऐसे लोग आ सम्बन्धित ज्योति पश्चंती आ पश्चंती आप अनु हर प्रकार से वो ज्योति के दर्शन करते रहते हैं उनका अनुभव में वो ब्रह्म ही होता है ऐसा ठीक है ब्रह्मचर्य क्या होता है तो उसके बारे में बोलते हैं आठ प्रकार का मै, मैथुन होता है कहते हैं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 और गुहे भाषण गोपनीयता आपस में कुछ कुछ बोलना यह एक मैथुन है और संकल्प करना निश्चय करना आगे के लिए संकल्प करना और अध्यवसायन निश्चय करना और क्रिया की निवृत्ति करनी ये तद मैथुनम अष्टांगम यह आठ प्रकार के मैथुन माना गया है <coughs> प्रबदंती मनुष्य मनुष्य लोग ये आठ को मैथुन कहते हैं आठ प्रकार के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 माने ये तो हो गया मैथुन इसके विवृत्त जो होगा वो ब्रह्मचर्य ऐसा बताया गया वृत्ति में है ये उत्तम ब्रह्मचर्य ऐसा कहा गया ब्रह्मचर्य है ना आया था ब्रह्मचर्यादी निवृत्ति साधना ही आया था इसका अर्थ कर दिया आदि पदे न ब्रह्मचर्या आदि में आदि भी लगाया एक तो हो गया विषयों से इंद्रियों को निवृत्ति करना दूसरा ब्रह्मचर्यादी साधन होना चाहिए जिसके पास वही आत्मज्योति को देख सकते बाकी नहीं देख सकते ऐसा कहा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 और मन से हिंसा अनिष्ट सोचना अहिंसा है ऐसी स्थिति है अहिंसा अस्त चोरी नहीं करना स्थिति तो एक कहते हैं एक नंबर टीम पढ़े कहा अहिंसा तथा तो सूत्र योग सूत्र है ये अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा कहा माने कोई भी साधन आपको करनी हो सबसे पहले यम से शुरू होता है पहली सीढ़ी है दूसरा होता है नियम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 शरीर मात्र से अहिंसा से अहिंसा नहीं बाणी से दूसरे को चूहे ऐसा नहीं बोलना चाहिए वो हिंसा है वो उसको दुख होगा कष्ट होगा जैसे शरीर के घाव से जितनी परेशान होगी वाणी के घाव और ज्यादा परेशान करेगा तो ये गांव छोट है वो हिंसा है तो मन से अमिष को सोच रहा हिंसा है अहिंसा और सत्य बोल हर परिस्थिति में सत्य बोल झूठ नहीं बोलना अगर आप साधना करना चाहते हो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 मन की इच्छा तृप्त होने वाली नहीं और ही रहेगी और और और करती रहेगी क्योंकि नियम है निश्चो बष्टि शतम जिसके बाद कोई धन नहीं निश्व है स्व रहित है सौ रुपए मिल जाए तो मैं बहुत कुछ करता सोचता है निश्चो बष्टि शतम बष्टि क्षति सती दशम सौ होने के बाद हजार की इच्छा करता है जीवन की शैली ऐसी होती है मान निश्स बष्टिशतम सती दश शतम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 लक्षम सहस्रा अधिक और के अधिक मालिक हो गया तो लाख की इच्छा करेगा लक्ष्य एसो स्थितिपाल जो लाख रुपए हो गए धन बहुत हो गया अब नेतागिरी करना चाहेगा चुनाव लड़ना चाहेगा धरती के मालिक बनना चाहेगा लक्ष्य एसो क्षितिपाल माना शासन करने की इच्छा होगी पैसे ज्यादा पर शासन करना चाहता है हर व्यक्ति की क्षति पाल राजा बनना चाहेगा मालिक बनना चाहेगा पैसा ज्यादा होने पर लक्ष्येश्वर क्षतिपाल क्षतिपति चक्रेश्वर पुनः अब वो राजा भी छोटा मोटा बन गया तो फिर बड़ा राजा बनना चाहेगा चक्रेश्वर होने चाहेगा मुख्यमंत्री बन गया तो प्रधानमंत्री बनना चाहेगा कहा तृप्ति होती है आपकी आशा कभी होना अच्छा चक्रेश क्षतिपति चक्रेश्वर पुनः चक्रेशनता जब यहाँ के सारे धरती के मालिक बन एक बार कुछ नहीं था था, निस्वत नहीं था मिले तो कुछ सौ रूपये होती होती पृथ्वी के मालिक बन चुका है होने पर इंद्र बनना चाहेगा क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ऊपर से केंद्र सरकार जैसा ऊपर है ये प्रांत सरकार जैसा है स्वर्ग जो है केंद्र के स्थान पर है वहां से यहाँ देते हो बारिश आदि कर देते तो खाना मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा केंद्र सरकार के सहयोग के बिना काम नहीं होता किसी प्रकार स्वर्ग के सहयोग के इंद्र के सहयोग के बिना काम नहीं चलेगा इसलिए इंद्र बनने की इच्छा हो जाती सक्रिय सूनर इंद्रता सुरुपति जो सुरुपति भी बन गया चलो तो ब्रह्मा पदम बांधी इंद्र बनने के बाद भी तृप्ति नहीं होगी बोलेगा इंद्र क्या एक राजा है व्यवस्थापक है किंतु सृष्टि करने का काम ब्रह्म के हाथ में है इंद्र सृष्टि नहीं कर सकता तो उसको ब्रह्म पद को दिखाई पड़ता है ब्रह्मा जी होता है तो मैं सृष्टि करता और छोटा हो उसकी। ब्रह्मास्पदम, ब्रह्मा के स्थान को चाहता है ब्रह्मा विष्णु पदम हरि, शिव पदम आशावधि कोगता ब्रह्मा बन जाने के बाद भी फिर भी इच्छा की तृप्ति नहीं होगी ब्रह्मा जी बनने के दृष्टि जाएगी विष्णु की तरफ अरे मैं तो सृष्टि करने वाला वो पालन करने वाले तो उधर बैठे हैं पालन करने वाला बड़ा होगा ना वहां दृष्टि कौन से ऐसी हरे शिव पदम वहां से भगवान शंकर की तरफ दृष्टि जाएगी आशा बधि को गता आशा की अवधि को पार किसने किया नहीं कर सकता <coughs> ऐसी स्थिति है। नजातु काम कामा उपयोगे न सांग हमीशा कृष्ण पत्मेव भू ये भागी वर्त रे भागवत के नमस्क में कहा है विषयों की इच्छा कभी भी विषय भोगने से तृप्त नहीं होती है सजातु काम कामान कामान काम विषयानाम काम उपभोगे धंधा साम्य दी भोग के द्वारा शांत नहीं होती है अभिशाह कृष्ण वर्तमे वह जैसे कृष्ण वर्तमान है अग्नि अभी डालने से जैसे अग्नि शांत नहीं होती और धड़क जाती है उसी प्रकार भूए वाग्य बरगते जितने विषय दियंगे उतना ही अयोध्या रहे, रहे और और रहे। ये काम चाहते का हैं, समय हो गया है ओमा पो मंगा चक्षु श्रोत्रोलियां ब्रह्म ब्रह्म निरा ्रह्म निराकरणमस्तरणेस्कते अवकषस्सु धर्मास्ते मनीषक हे मयी शक ओ शांति शांति